परमहसा स्वादित चरण कमल जन्म करंदा मानस क्षसि यद संभ विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परमधाम जगद नमा प्रह्लाद नारद परा शुंड का सांबरीश सुखशौनक कदाजुन वितीषण पुण्या परम भागवता कल्पतरुभ्य कृप सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेद्यो नमो नम श्रीसीता सरंभाार्य मध्यम अश्दाचार्यनता वंदे गुरु परम नंपरा भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विज्ञने गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूपरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि कर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज काल समुद्र बूढ़ तलप्यो प्रगट्यो सप्त जहाज वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चर्तायक जयरा a uh... रामचरित मानस जी की है श्री यमुना महारानी की है श्री गिरिराज महाराज की है यज्ञेश्वरी जगज जननी गौ माता की है अखिल गोवंश की है चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय जय जय निताई गौर हरि हो हरिशरण भक्तवांछाकु भक्तवत्सल वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञानगुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में सन्न सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है आज पांच दोहा जो पाठ करते हैं आज उसको आज थोड़ा विलंब हो गया उसको विराम दे देते हैं कल करेंगे और कथा का क्रम आगे ले लेते हैं कल राम नाम मणिदीप धरुजीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहियार यहाँ तक की चर्चा कल हो चुकी है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम ओ मणिमय प्रदीप है जो वर्षा से या पवन के झोंके से प्रभावित नहीं हो सकता उसका प्रकाश निरंतर एक जैसा बना रहने वाला है इस मणिक प्रदीप को अपनी जीह रूपी देहरी पर स्थापित कर दो तो जैसे दीपक को देहली पर रख देने से भीतर भी दीपक का प्रकाश होता है और दहली के बाहर भी उसका प्रकाश होता है इसी प्रकार से श्री राम नाम रूपी मणिक प्रदीप का भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा केवल भीतर प्रकाश की इच्छा है तो भी और केवल बाहर प्रकाश की इच्छा है तो भी और भीतर बाहर दोनों प्रकार की इच्छा है तो भी राम नाम मणि प्रदीप को आप अपनी जीह पर स्थापित करो जीह शब्द के कल हमने दो भाव दिए थे एक तो जिह्वा और दूसरा पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज ने बताया कि मध्यमा वाक को जीह कहते हैं आगे भी इस वाक को गोस्वामी जी कहेंगे जी पद्मपुराण में नारद जी से कह रहे हैं कि हे वत्स नारद मैं स्वयं श्री राम नाम का निरंतर जप करता हूं और मैंने अनुभव करके अच्छी प्रकार से यह देखा है कि भगवान के सभी नाम मूल में इसी नाम से प्रकट हैं और यह बाहर भीतर दोनों जगह प्रकाश करने वाला नाम है ऐसा पद्म पुराण में ब्रह्मा जी नाराज जी से कहते सर्वेशम हरि नाम नाम वही वैभवम राम नाम तर्वेशम हरि नाम नाम वही वैभवम राम नाम त्ञातम मया विशेषेण तस्मात श्रीराम संयप इसलिए हे वत्स नारद तुम श्रीराम श्रीराम श्री सीताराम इसका जप करो ब्रद्ध मनुष्य वृद्ध मनुस्मृति में लिखा है कि सात करोड़ महामंत्र हैं कितने हैं सात करोड़ अब कोई कहे महाराज सात करोड़ में सबका सार बता दो तो वृद्ध मनु कह रहे हैं कि भैया ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है सात करोड़ का सार रा और माँ है रकार और मकार है राम नाम ही सबका सार है कल हमने एक चर्चा और की थी केवल स्मरण करा रहे हैं की उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान दीप का वर्णन किया है और उस ज्ञान दीप के वर्णन क्रम में ही भक्ति को मणि का प्रदीप कहा राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लव लेश न सपने हूँ पाके तो बाल कांड में नाम वंदना के प्रकरण में राम नाम को मणिप्रदीप कहा और उत्तर कांड में ज्ञानदीप के वर्णन के प्रकरण में भगवान की भक्ति को मणिप्रदीप कहा तो दो बात हो गई कि नहीं एक जगह राम नाम और एक जगह भक्ति तब दोनों की एक वाक्यता करनी है एक वाक्यता क्या है भगवान नाम हरिनाम महामणि ही भक्ति है हरिनाम महामणि के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं है इसलिए नाम दान को भक्ति का दान कहते हैं। क्या नाम का दान माने भक्ति का दान हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा कि भक्ति कैसे प्राप्त हो तो महाराज जी बोले जो दोगे वही मिलेगा भक्ति का दान करो तो भक्ति मिलेगी महाराज जी हम भक्ति का दान कैसे करें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ऐसी बोले जो कोई सामने आवे उसके सामने भगवान नाम का उच्चारण करो भैया राम राम भैया सीताराम भैया राधे श्याम कृष्ण हरी कोई सामने आवे परिचित अपरिचित बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो भी सामने आवे उसके सामने भगवान नाम का हरि नाम का उच्चारण करो तो तुम्हारे द्वारा भक्ति का दान हो गया यह अपेक्षा मत करो कह उलट करके जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री आराम बोले यह अपेक्षा मत करो उसने नहीं बोला तो भी क्या घाटा हुआ नहीं बोला तो भी आपने नाम का दान कर दिया और उसके कान में भगवान का नाम मुंह से उच्चारण उसने नहीं किया पर श्रवण तो कर लिया कि नहीं तो आपने उसके श्रवण में नाम का दान कर दिया तो आपने भक्ति का दान कर दिया ये ब्रज गोपियों ने भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा सुनाने वालों को सबसे बड़ा दानी क्यों कहा इसीलिए कहा कि यह भक्ति का दान है तब कथा सप्तजीवनम कविरी कलम शापम प्रवण मंगलम श्री मदातम भूरी गृण उनको भूरीदा कहा तो नाम का दान रूप का दान लीला का दान कथा का दान यही भक्ति का दान है धाम का भी दान कर देते हैं संत लोग अच्छा एक बात बताओ इतने जीव जो सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास कर रहे हैं भाग्यशाली तो है ही हैं, राधा रानी की कृपा है लेकिन किसी ने किसी संत की किसी न किसी भक्त की वैष्णव की प्रेरणा से ही तो आए कि नहीं है? या कथा सुन के आ गए लीला देख के आ गए हमारे सुदामाखुटी के बड़े पुजारी जी कहते थे परम पूज्य पुजारी श्री रामचंद्रदास जी महाराज बोलते थे कि बिहार में राजगुरु परिवार में हमारा जन्म हुआ विद्यालय में करनी होती है, करना भी चाहिए क्योंकि सेवा पूर्वक जो विद्या प्राप्त होती है वही प्रभावी होती है तो हमको गुरुजी जी ने निम्बार्क संप्रदाय के गुरुजी थे उनके प्रिया प्रीतम सेवा में विराजमान थे राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप तो बोले उनकी सेवा और कालेग जी की सेवा हमको मिली तो पुजारी जी कहते थे की बचपन में जनेऊ होती घर में पूजा मिल गयी और संस्कृत पढ़ने गए तो वहाँ विद्यालय में गुरुजी ने पूजा दे दी और वृंदावन में आके साधु बने तो जहाँ रामबाग बाग के शिष्य थे गुरु जी ने यहाँ पुजारी बना दिया और फिर रामादास जी और बुला लाए तो बना दिया चार कोष की दूरी पर रास लीला हो रही है तो राधा कृष्ण भगवान की सेवा तो करते ही थे और गुरुजी कभी कभी कथा भी सुनाते थे लीला भी सुनाते थे तो मन में बचपन में ऐसा भाव था कि ठाकुर जी वृंदावन में आज भी खेल रहे हैं और जब ये सुना कि रास बिहारी भगवान आए हैं तब तो इतना भाव बढ़ा तेरे ठाकुर जी वहाँ से वृंदावन के ठाकुर जी आ गए ये थोड़ी समझते थे कि लीला मंडली है स्वरूप सरकार है यही अनुभव में आया कि साक्षात राधा कृष्ण भगवान अरे वृंदावन छोड़ के यहाँ बिहार में आ गए तो कुछ विद्यार्थी गुरु जी बड़े कठोर थे अनुशासन के तो कुछ विद्यार्थी गुरु जी को बिना बताए जो कुछ नेक बड़े थे वो तो रात को चोरी से लीला देखने चले अब स्वाभाविक है लीला रात नहीं होती थी पुराने समय का गांव में अभी भी रात नहीं होती हंडा जलते थे बिना माइक के सब संवाद होते थे माइक तो था ही तो वहां से लीला देख के अब पैदल गए फिर पैदल लौट के आए तो एक डेढ़ बज गया उनको तो वो चार बजे सवेरे जो उठने की बात थी वो चार बजे नहीं उठ पाए तो ये क्यों चार बजे नहीं उठे तो हुआ ये रात को लीला देख किसकी आज्ञा लेके गए थे अब गुरुजी ने उनकी पिटाई भी की और कहा जो लीला देखने जाएगा उसको भगा दिया जाएगा विद्यालय से अब पुजारी जी बोले हमारे तो इतनी व्याकुलता हुई कि बताओ हम चले जाते चलो एक बार डंडा खा लेते कोई बात नहीं ये लोग सब सुना रहे हैं बहुत अच्छी लीला और हम तो दर्शन नहीं किए बोले अब जो हो सोए गुरु जी निकाले चाय रखे लीला तो देखना है तो कहते हैं कि रात्रि को हम गुरुजी जैसे ही सोए जल्दी सोचाते थे, थे गुरु जी तो डालटेन घंज से लालटेन लेके लालटेन लेके हाथ में चार तो तीन लालटेन लेके पहुंचे वहाँ लीला तो लीला तो शुरू हो गई थी देर से हम देर से पहुंचे तो वहां का जो राजा था उसमें अंग्रेजों का जमाना था राजा था उस राजा को घोड़ा बनाकर ठाकुर जी चढ़े हुए थे माखन छोड़ी लीला हो रही कहते हमको ये अनुभव ही नहीं हुआ कि कोई लीला मंडली की लीला देख रहे हमको लगा साक्षात ठाकुर जी और अब तो हम फूद फूट कर रो पड़े श्री दामोदर स्वामी जी से तो उनके पास रोते हुए गए बोले ये हमको तो मंडली में रख लो अरे बोले बाबा पंडित जी तुमको मंडली में क्यों रखे है? हमारे मंडली वंडली में नहीं रखते कहाँ के हो कौन हो नहीं रखते ऐसे हमारे यहाँ ब्रजवासी लोग रहते दूसरे को हम प्रवेश नहीं देते हैं हमको तो लीला देखना है बोले वृंदावन में लीला होती है कहाँ होती है लीला तो बंसीवट पे होती बंसीवट में उस नित्य रास होता था बारह मास बंसीवट में लीला होती थी बहुत पुराना समय समय से नियम था आज भी रात में बंसीवट के भीतर एक सिंहासन बना है और उस सिंहासन वो परमानेंट सिंहासन था प्रिया प्रीतम उसको पर बिराते बरसात होती तो थो थो थोड़ी छाया हो जाती थी नहीं तो खुले में लीला होती थी और लतापता थे सघन वृक्ष थे उन्हीं के नीचे लीला होती थी नीचे रज थी यही स्वरूप था उस समय लीला था इतनी कीमती पोशाक और मुकुट वगैरह भी नहीं और तो गोपी चंदन लगा लिया और ऐसी सामान्य श्रृंगार कर लिए यही लीला का तो स्वरूप वहाँ से हम लीला देख के ही वहाँ से पैदल चले यह भी पता नहीं था वृंदावन किस दिशा में है वहीं से विकल हो एक बार लीला देखने का परिणाम है ये और वहाँ से चले तो कैसे कैसे पता नहीं मथुरा पहुंच गए स्टेशन पर वहां से पैदल चल के वृंदावन आये तो वृंदावन में किसी से पूछा कि हमारे बिहार के कोई महात्मा हैं क्या हम बिहार से आए हैं बोले हाँ श्री स्वामी संकृष्ण दास जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं बिहार के ही हैं कहा रहते थे बोले ज्ञान बुद्धी में राम बाग स्थान है तो वहाँ आए तो सबसे पहले पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन हुआ वो तो हाथ में लोटा में पानी लेके लघुशंगा करने गली में आए थे उन्होंने देखा कि कोई नए युवक सोलह सत्रह साल की आई होगी पुजारी जी की तो बालक ही थे सत्रह साल का बालक ही होता है और पंडित जी भी एकदम नई अवस्था में थे तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, हाँ यही रामबाग है चले जाओ यहाँ और बोले हम उनको बोल देते वो रख लेंगे आपको तो पंडित जी ने रखवाया और तब से अंतिम क्षण तक लीला बिहारी सरकार के प्रति उनका बिल्कुल यह भाव था कि ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं अंतिम क्षण तक यही भाव रहा हमने तो देखा अपनी आंखों से मथुरा के चतुर्विधि एक मोटे मोटे आए तो पुजारी जी ने उनको प्रणाम किया और बोले जय ओ रघुनाथ जी बड़े पधारे लाल जी आपको भोग लगाएं क्या भोग लगाएं बोले पुजारी जी बाबा जैसे पहले गोद में बिठाए के भोग लगाते ऐसे लगा। अरे बोले भैया अब डेढ़ क्विंटल के तो हमारे राम जी हो गए हम कैसे गोद में बिठाएं बताओ बड़े बूढ़े कैसे गोद में बिछाये? सजल ने से उनको भोग लगा रहे चले गए कुछ कपड़ा भी दिया दक्षिणा भी दिया बोले पंडित जी ये हमारी गोद में खेले हुए राम जी हैं तो अब तो नाती पोता हो गए इनके बोले नाती पोता होने से क्या हुआ हमारे लिए तो वही राम जी है ये संतों की भावना जिसको एक बार क्रीट मुकुट में देख लिया वो जीवन भर रघुनाथ जी हो गए जिसको एक बार चंद्रिका में देख लिया वो जीवन भर श्रीजी हो गई जिनको एक बार मोर मुकुट में देख लिया वो जीवन भर के लिए श्री रास बिहारी सरकार हो ये भाव तो कहने का आशय ये है कि कथा का दान लीला का दान भगवान नाम का दान आप लीला का दान नहीं कर सकते आप कथा का दान नहीं कर सकते हम कह रहे थे कि धाम का दान ही भक्ति का दान है वर्तमान समय में एक बात कहकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हम कहना भी चाहते हैं कि हमारे श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रेमानंद बाबा उनके द्वारा ना बढ़िया सत्संग हो रहा है और उनकी प्रेरणा से असंख्य जीवों को अनगिनत जिनकी गिनती नहीं हमें गिनती मालूम होती तो हम बता देते पर गिनती नहीं इतने जीव पाने कौन कौन कहा के कैसे थे सब के सब वृंदावन में बस गए सबके मस्तक पर रज का तिलक है गले में तुलसी है और वे भजन में लग गए तो ये क्या है धाम का दान किसी संत की प्रेरणा से धाम भात प्राप्त हो गया तो धाम का दान भी दान भक्ति का दान रूप का दान भक्ति का दान लीला का दान भक्ति का दान और धाम का दान भी भक्ति का दान है तो जिस वस्तु का दान करोगे वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी बोलो भक्तवत् भगवान की ये जो उत्सव के समय भगवान के श्री विग्रह की अथवा लीला स्वरूप की जो शोभा यात्रा है ये शोभा यात्रा क्या है ये शोभा यात्रा, यात्रा है रूप का दान जो ऐसे प्रमादी आलसी जीव हैं जो मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते अथवा जिन्हें मंदिर में जाकर दर्शन करने का की पात्रता नहीं है ऐसे लोग भी अपात्र कुपात्र लोग भी भगवान के रूप का दान प्राप्त करके रूप का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएं तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी है कि भक्ति की प्राप्ति का सरल साधन है भक्ति का दान करो महाराज जी कहते थे कि व्यापारियों से पूछ लो क्या पूछ लें व्यापारियों से व्यापारियों से पूछ लो कि पैसा कैसे बढ़ता है तो कोई भी व्यापारी कहेंगे कि पैसे से पैसा बढ़ता कहते नहीं पैसा नहीं होगा पूंजी नहीं होगी तो पैसा बढ़ेगा कैसे पैसे से पैसा बढ़ता है महाराज जी कहते थे ऐसी भक्तिया संजात या भक्तिया बिभ्रत कुल्तन भक्ति से भक्ति बढ़ेगी जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है ऐसे ही भक्ति से ही भक्ति बढ़ेगी ये कथा कीर्तन का दान भक्ति का दान है इसलिए सबके सामने भगवान नाम का उच्चारण करो आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम जी है जति जागन जोगी नाम जी है जपि जाोगी विरसिर प्रपंच वियोगी विरसिरंसी प्रपंच ब्रह्म सुख अनुभव नाम यहाँ फिर जीह आ गया पहले जी आया ना राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार अब फिर इस चौपाई तो में कह रहे हैं नाम जी जप जा गई जोगी नाम जीह जप जागही योगी का अर्थ है के जीह से अर्थात मध्यमा वाक से मध्यमा वाणी से जब नाम जपते हैं योगी लोग तो नाम जीह जप जागही जागही का अर्थ है वे निरंतर जागृत रहते हैं कभी सोते नहीं हैं आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो कोई मनुष्य मिलना ही मुश्किल है जो कभी सोए नहीं सदा जागृत रहे ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है हाँ बिल्कुल पागल हो जाए दिमाग फैल हो जाए तो कहते हैं कि पागल को नींद नहीं आती है पागलों का इलाज किया जाता है, तो उनको भी इंजेक्शन देकर के जबरदस्ती सुलाने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी ये सो जाए तो उनका पागलपन कुछ कुछ कम हो जाए पागलों को सोने की दवाई दी जाती है सोना तो बहुत जरूरी है ये जागना क्या है नाम जीह जप जाग बैठी वायमा से निरंतर भगवान नाम का अनन्न्य निष्ठा पूर्वक जप करते करते जब जीह अर्थात मध्यमा वाक जागृत तो हो जाती है वो जागने के बाद फिर कभी सोती नहीं है इसी का नाम है अजपा जब क्या है इसी का नाम अजपा जब फिर आप गंभीर निद्रा में हैं तो भी आपका नाम रुकेगा नहीं नाम चलता रहेगा यह नाम जी है जब जागे ही जोगी वो सोते हैं तो भी जागते हैं और जागते हैं तब तो सोते हैं ही एक और दूसरा एक गुड़ भाव है अच्छा आप बताओ अभी दिन है कि रात है दिन है ना लेकिन किसी योगी पुरुष से आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि अभी तो रात है क्या कहेगा कितने बजे रात के जितने दिन के बजे उतने रात के बजे आप कहोगे बात समझ में नहीं आई आप समझ में आने की चीजें नहीं तो कैसे समझ में आएगी? पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूछो कितने बजे रात के बारह बज रहे बोले हमारे दिन के बारह बज रहे हैं बोलो भक्तवत् भगवान की जो विषयी पुरुषों की रात्रि है वही योगी योगियों का दिन है जो योगियों का दिन है वही ऋषि पुरुषों की रात्रि है उसका कारण यह है ये बाहर के दिन रात तो ये किसके द्वारा है बाहर के जो दिन रात है इनकी व्यवस्था किसके द्वारा है इनकी व्यवस्था सूर्य और चंद्र के द्वारा है सूर्य होगा तो दिन होगा और चंद्रमा होगा हो तो रात्रि होगी तो योगी पुरुष दिन भर चंद्रस्वर रखते हैं इसलिए चंद्रनाडी को जागृत रखने के कारण उनका दिन रात्रि हो जाता जग तो रही है पर रात्रि को जो शरीर को विश्रांति मिलनी चाहिए इंद्रियादि को विश्रांति मिलनी चाहिए वो चंद्रस्वर को जागृत रखने से उतनी शीतलता उतना विश्राम उतनी ऊर्जा शरीर को प्राप्त हो जाती है और संपूर्ण रात्रि को वे सूर्य स्वर को जागृत रखते हैं अपनी पिंगला नाडी को जागृत रखते हैं पीड़ा पिंगला सुषुमना ये तीन नाड़ियां प्रधान हैं, तो रात्रि को सूर्य नाड़ी को जागृत रखने के कारण उनको जाग ही जोगी इसी को इसी को श्रीमद् श्रीमद गीता में भगवान श्री कृष्ण का या निशा सर्वभूता नाम तत्म जागृति संयमी यही है संयमी कर् एक है तो जब अजपा खुल जाता है नाम खुल जाता है मध्यमा वाक खुल जाती है अपने आप शरीर के सारे चक्र सारी नाड़िया शोभित हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से दिन में चंद्रस्वर और रात्रि में सूर्य स्वर चलने लग जाता है तो वे हमेशा जागृत ही माने जाते हैं वो कभी सोए हुए माने जाते नहीं है तो आप कहेंगे की इस प्रकार से नाम जपते जबते, जबते जब मध्यमा वाक से नाम उच्चरित होने लग जाता है अजपा आरंभ हो जाता है और फिर वह नाम शुरू होने के बाद फिर कभी बंद होता नहीं है वो तो निरंतर चलता है नाम रोम रोम से नाम उच्चरित होता है रोम रोम हर ठोर से भाई रंग कार्धन हो सदाई जब निरंतर भगवान का नाम चलने लग जाता है तब क्या होता है राम सिया सब मर सम करे हर समे फिर निरंतर आराध्य का दर्शन होता रहता है लेकिन इस प्रकार का जो नाम जप है नाम जीह जप जागही जोगी ये जो नाम जप है इस नाम जप का दिव्य फल क्या है बोले इस नाम जप का दिव्य फल भगवत अनुराग तो है ही उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं सबसे बड़ा लाभ यह है के ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस जगत प्रपंच से उन महानुभावों का पूर्ण वैराग्य हो जाता है प्रपंच वि अर्थात उनका शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है देखो वैराग्य और अनुराग इसके संबंध में हम लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए शरीर संसार में जितने अंश में हमारा राग होगा उतने ही अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे इसलिए शरीर संसार का सर्वथा राग समाप्त तो हो जाए किसी को तो भगवान की संपूर्ण प्रीति उसको प्राप्त तो हो जाएगी प्रतिक्षण वर्धमाना प्रीति उसे प्राप्त तो हो जाएगी रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी आज सवेरे सवेरे हम सुन रहे थे कैसेट में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि संपूर्ण प्रीति का लक्षण क्या है परिपूर्णानुराग का लक्षण क्या है बोले परिपूर्ण अनुराग के दो लक्षण हैं एक लक्षण तो है कि वह अनुराग कभी घटता नहीं है वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है एक लक्षण तो यह है और दूसरा लक्षण यह है कि इस प्रकार का प्रेम अनुराग जिसे प्राप्त हो जाएगा उसका शरीर संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाएगा उदाहरण बोले ब्रजभोगी और बड़ी सुंदर व्याख्या स्वामी जी कर रहे थे आसा महो चरणुषा महंस्या बृंदावने किमी गुरु तो लोषदीना या दुष्ट्य जन स्वजन मय पथन चह्वा आपका शरीर संसार के प्रति राग है तो संसार के व्यवहार व्यापार संपर्क संबंध को आप बनाए रखने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे भैया संसार में रहना संसार से संबंध तोड़ के कहाँ जाएंगे और पारलौकिक भोगों में रुचि है तो आप वैसा ही करेंगे जिससे मरने के बाद भी स्वर्गादिलोक उत्तम लोक प्राप्त हो अनंत सुख प्राप्त हो यही तो करेंगे कि नहीं करेंगे पर गोपिया स्वजनों का भी त्याग कर दिया उन्होंने और आर्यपथ आर्यपथ का फल है स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति उसका भी त्याग कर दिया अरे कोई हमसे कहे कि ये कैसी कुल बधुए है जो नंद के नंद के लाला के प्रति इतना अनुराग रखती हैं और ये तो गलत रास्ता है और इससे तो नरकों में जाना पड़ेगा अरे बैया वो स्वर्ग जिसको चाहिए हो और नरक से जिसको भय हो उसको ये बात सुनाओ हमको ना नरक से भय है ना स्वर्ग की हमारे मन में इच्छा है तो स्वजन मार्ग पठन चहित स्वामी जी ने कहा कि लोक वेद का त्याग यह संपूर्ण वैराग्य का प्रतीक है परिपूर्ण वैराग्य है गोपियों के हृदय में परिपूर्ण वैराग्य है शरीर संसार से इसलिए संपूर्ण अनुराग है श्री कृष्ण के चरण कमल तो साधन क्या है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए और भगवान के चरण कमलों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम हो जाए इसका साधन क्या है इसका साधन है नाम जी है जग जा परमारति प्रपंच विरति बीर जब विरति बीरंच प्रपंच वियोगी ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से शरीर संसार से जब पूर्ण वैराग्य हो जाएगा उसके बाद ही भगवत सुख ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद परमानंद भगवदानंद कब प्राप्त होगा जब शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तब ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करने लग जाते हैं वो ब्रह्म सुख कैसा है बताओ कुछ कैसा है बोले अकथ अकथ अकथ माने वाणी का विषय नहीं है वाणी से उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है और अनामय आमय माने क्या होता है आमय माने होता है व्याधि हाँ हाँ विकार रोग को आमय कहते हैं तो अनामय माने होता है निर्विकार ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो अनिर्वचनीय है और जो निर्विकार है ना जिसमें प्राकृत नाम है और ना जिसमें प्राकृत रूप है नाम भी है तो वह सच्चिदानंद है और रूप भी है तो वह सच्चिदानंद ही है बोले हमको तो दोनों चाहिए शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य भी चाहिए और भगवान के चरण कमलों में प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम भी चाहिए हमको तो दोनों चाहिए तो तीसरी चौपाई में गो स्वामी जी कह रहे हैं जाना चो है कहते हैं इस भगवत तत्व ब्रह्म तत्व की गूढ़ गति को जो जानना चाहते हैं उनको भी यही एकमात्र साधन है कि वो जीह से निरंतर नाम का जप करें तो संपूर्ण भगवत रहस्य वे जान जाते हैं देखिए एक बात बड़ी सुंदर है महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन को मोह हुआ और महाभारत युद्ध की समाप्ति पर यह को मोह हुआ अर्जुन को मोह हुआ तो उसकी निवृत्ति श्रीमद भगवत गीता के उपदेश से हो गई। अर्जुन ने स्वीकार किया नष्टो मोहा स्मृतिर्ल्धा तत्प्रसादान मयाच्युत हे अच्युत आपकी कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया मुझे स्मृति प्राप्त हो अर्जुन ने स्वीकार किया पर युधिष्ठिर को भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया क्यों नहीं दिया भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर यद्यपि यह रहस्य जानते हैं कि मैं परमात्मा हूं लेकिन इनका माधुर्य ज्यादा है ऐश्वर्य का इनको ज्यादा बोध नहीं है इनको माधुर्य का बोध ज्यादा है ये यही सोचते हैं कि मैं तो बड़ा भाई हूं और कृष्ण मेरा छोटा भाई है और बड़ा भाई तो बाप के बराबर होता है तो बड़ा अधिकार रखते हैं और मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ भी मंत्र पढ़कर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते हैं तो उपदेश उसी का काम करता है जिसके प्रति पूज्यता की बुद्धि होती है और मेरे प्रति तो उनका विशेष वात्सल्य है तो हमारी बात ज्यादा उन पर प्रभावी होगी नहीं इसलिए इनकी श्रद्धा सर्वाधिक कहाँ है वहां ले जाना चाहिए तो युधिष्ठिर की सर्वाधिक श्रद्धा पितामह भीष्म में है इसलिए भीष्म जी के पास लीष्म जी तो सरसैया पर पड़े हुए हैं भगवान ने कहा पितामह हम एक विशेष प्रयोजन से आए हैं आपका दर्शन करने आपका सत्संग करने तो आए हैं विशेष प्रयोजन ये है युद्ध स्थिर का जो मोह है इसको आप दूर कर दीजिए क्यों राजा रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कब पहुंचेगा पहले तो अधर्मी के शासन में प्रजा रो रही थी और इतना बड़ा युद्ध हुआ रक्त की नदियां बह गईं न जाने कितने परिवारों के परिवार उजड़ गए युद्ध में बहुत महाविनाश हुआ अब जो बचे हैं वे रो रहे हैं पहले भी रो रहे थे अब भी रो रहे हैं तो राजा ही रोता रहेगा तो प्रजा को सुखी कब करेगा आप कुछ ऐसा उपदेश कर दीजिए कि इनका रोना धोना बंद हो जाए इनका मोह नष्ट हो जाए भीष्मी समझ गए भगवान क्या कराना चाहते हमारे द्वारा भीष्मी बोले अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना यहां भैया यूयम धर्मनंदनांदना आप सब धर्मपुत्र ही है केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं हे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी कुंती आप सबके स सब धर्मा बता रही है यद्युयम यूयम धर्मनंदना आप धर्मनंदन कष्ट दुख विपत्ति पाप का फल है या धर्म का फल है धर्म का फल नहीं फिर आप धर्मनंदन है आपके ऊपर विपत्ति कैसे आ गई आपके ऊपर कष्ट क्यों आया या तो ये कहा जाए कि आप धर्मनंदन नहीं हो ये तो संभव नहीं है आप सबके सब धर्मनंदन हैं, आ किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी आप सबके द्वारा धर्म का उल्लंघन संभव नहीं है तुलसीदास ने मानसी में कहा सुख चाह ही मूढ़ न धर्मरता मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहते हैं पर धर्म आचरण नहीं करते हैं। इसका सुख चाहने वालों को भी धर्माचरण करना चाहिए आपको दुख क्यों आए यहां ईश्विर जैसा धर्मशील हो जिसका प्रातःकाल नाम लेने से धर्म की वृद्धि हो जाए भीमसेन जैसा महात्मा हो जिनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं अर्जुन जैसा निर्विकार महापुरुष हो जो स्वर्ग की सर्वोत्कृष्ट अप्सरा उर्वशी के एकांतिक प्रणय के प्रस्ताव को भी ठुकरा कर चरणों में माता कहकर प्रणाम करता है ऐसा निर्विकार जितेंद्रीय महापुरुष जिसका भाई हो नकुल सहदेव जैसे धर्मशील हो महान पतिव्रता द्रौपदी पत्नी हो और महान भक्तिमती माता कुंती हो अब फिर विप्र धर्मा क्षत्रिय होते हुए भी आप सबका स्वभाव ब्राह्मणों के जैसा है विप्रधर्मा और एक और विशेष बात भीष्मी बोले अच्युता प्रया अंतिम बात है अच्युता प्रयास भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हैं तो इनमें से एक भी कारण हो तो विपत्ति नहीं आनी चाहिए आप धर्मनंदन हैं आप भगवान के आश्रित हैं क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणों के जैसा आपका स्वभाव है फिर आपको दुख क्यों ये दुष्ट बोले बाबू पितामह जी आप ही बताइए दुख तो आप देख ही रहे हैं इससे बड़ा दुख क्या हो सकता आप हमारे दादाजी और हमारी राज्य लिप्ता ने आपको कहां पहुंचा दिया अरे बोले भले आदमी ये सब भार अपने ऊपर मत लो ना हम कुछ करने वाले हैं और ना तुम कुछ करने वाले हो ये जो कुछ भी हुआ ये जो तुम्हारे बगल में खड़े खड़े पीताम्बरधारी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना ये सब नाटक रचने वाले यही हैं कर्ता कारिता यही हैं ये विपत्ति नहीं है तुमको अपनी कृपा करुणा रूपी वात्सल्य रूपी संपत्ति का अधिकारी ये बनाना चाहते थे इसलिए विपत्ति के नाम से तुम्हें अपनी कृपा करुणा रूपी संपत्ति इन्होंने प्रदान की है बताओ इतना अधिक वात्सल्य परब्रह्म परमात्मा का इस दृष्टि में और किसने प्राप्त किया उसके एकमात्र तुम सब अधिकारी हो तो युधिष्ठ ने कहा कि ये सब भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ न हम करने वाले हैं, न कौरव पांडव करने वाले हैं, न द्रोणाचार्य आदि करने वाले हैं सब करने कराने वाले श्री कृष्ण ही हैं, तो इनको पहले से ही बता देना चाहिए था हमको की देखो तुम लोग कुछ सोचना विचारना नहीं रोना धोना नहीं तुम तो सब करने नाम मात्र के हो करने वाले तो हम ही है और गीता जी में तो कही देमित्त मात्रम साचिन हे सभ्य साची अर्जुन तुम केवल निमित्त हो जाओ करने कराने वाला तुम्हें ये तो हमको पता क्यों नहीं चला कि ये सब इन इनका किया हुआ हुआ हम तो इस सारे पाप को अपने सिर पर ले रहे थे विष्णु जी हंसने लगे बोले अच्छा चलो ठीक है तुम अपने ऊपर ले रहे थे तो हम तुमसे पूछते हैं कि भगवान परशुराम जो मेरे गुरु हैं उनको मैंने द्वंद्व युद्ध में संतुष्ट किया है गुरुजी ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पराजय को स्वीकार किया मैं अपने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ा लूं और रात हाँ में धनुष संभाल लूं तो धरती की क्या चले देवराज इंद्र में भी सामर्थ्य नहीं है संपूर्ण देवता संपूर्ण असुरेख साथ आ जाए तो भी मृत बालवाका नहीं कर सकते मैं अमर हूं कालजयी हूं मेरी इच्छा के बिना मृत्यु का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता ये कि तुम्हारे किए हुआ कि अर्जुन के किए हुआ कि भीमसेन के किए हुआ मुझे इस अवस्था में पहुंचाने वाले यही हैं जो तुम्हारे पास में खड़े खड़े मंद मंद, मंद मुस्कुरा रहे हैं द्रोणाचार्य मूर्तिमंत धनुर्वेद हैं, साक्षात धनुर्वेद ही द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट है अयोनिज हैं द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं है किसी माता के पेट से पैदा नहीं हुए द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के वे पुत्र हैं और महर्षि भरद्वाज के तप को देखकर कर देवराज इंद्र को भय हुआ उन्होंने तप में विघ्न करने के लिए अपसरा को परिचित किया महर्षि के तप में विघ्न हुआ महर्षि का मन विकृत हुआ और वे अपने यज्ञ शाला में चले आए वहीं उनके अमोघ तेज का स्खलन यज्ञ के द्रोण नामक पात्र में हुआ और उस पात्र में तेज के स्खलित होते ही तत्काल स्वर्ण की कांति के समान एक बालक प्रकट हो गया उस बालक का नाम हुआ द्रोणाचार्य द्रोण रहते है नारजी हाँ हाँ नारजी खुद कह रहे हैं देव दत्ता स्वरभ्रह विभूषिता मूषयिवा हरिकथा गाय नारदिक ये वीणा भगवान नारायण की दी हुई है इस वीणा के तारों को जब मैं रणन करता हूँ भगवान का गुणगान करता हूँ तो भगवान की मंगल में की मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाती है आशय क्या हुआ आशय ये हुआ कि सारा प्रपंच छोड़कर जो नामरू गुणलीला का कीर्तन करता है वो भले ही भगवान के लीला का रहस्य समझे दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा शंकर जी क्यों समझते हैं बोले तुम पुणी राम राम तो राम राम करके समाधि में बैठ जाते हैं और आंख खोलते हैं तो कथा सुनाने लग जाते हैं या तो भजन करते हैं या भगवान की चर्चा करते हैं दूसरे किसी प्रपंच का दूसरे किसी प्रपंच में भोले बाबा नहीं तीसरे भोले बाबा भी जानते हैं और कपिल जी बोले ध्याये चिर भगवत चरण अरविंदम कपिल जी तो समाधि में बैठ निरंतर भगवान के चरण ऐसी लेके मुखारविंद तक मुखारविंद से लेकर चरणों तक निरंतर ध्यान करते रहते हैं। इसका मतलब है जो निरंतर कीर्तन करेगा जो निरंतर स्मरण करेगा जो निरंतर ध्यान करेगा वह भले ही भगवान के लीला के रहस्य को जान ले और जो स्वयं प्रपंच में लगा हुआ है वह भगवान की लीला का रहस्य नहीं समझ सकता आशा क्या है कि तुम भी प्रपंच में पड़े हो धर्माचरण तो कर रहे हो लेकिन अब तीन ही साधन करो हुँ? कीर्तन स्मरण और ध्यान बस इसी में लग जाओ तो श्री कृष्ण लीला का रहस्य तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो यही बात कह रहे हैं जाना चाहे गूढ़ गति जे गूढ़ गति क्या भगवान की लीला का रहस्य जो जानना चाहते हैं नाम जी जपी जाने से तो नाम का जप करके भगवान की लीला का रहस्य समझ लेते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको रिद्धि सिद्धि की कामना होती है देखो आप लोग अन्यथा मत मानना मानो तो मानो सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधक को कभी भी रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं रहना चाहिए हमें कोई चमत्कार प्राप्त हो जाए हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए ऐसी कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए स्वप्न में भी कामना होगी तो पथभ्रष्ट हो जाओगे इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तराकांड में कहा रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरय भाई बुद्धि ही लोग दिखावे आई होए बुद्धि जो परम सयानी तिन तिन चितैन अनहित जानी साधक का अनिष्ट अनहित रिद्धि सिद्धियों से होता हम आपको क्या बता रहे कई लोग वैष्णवता प्राप्त करने के बाद भी भगवत शरणागत होने के बाद भी और हम अधिक क्या कहें घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी होने के बाद भी कई बार विद्धि सिद्धि के चक्कर में तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि गोपाल मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं राम मंत्र नारायण मंत्र कृष्ण मंत्र जपते जबते तो सिद्धि भई नहीं तो चलो अब किसी अघोरी को गुरु बनावे और फिर भूत प्रेत का मतान जगावे भूत प्रेत का मंत्र जपे वो तो सिद्धि हो जाए इस प्रकार से वे पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं एक सत्य घटना है एक है, एक महापुरुष ने एक महानुभाव ने गोपाल मंत्र के 18 पुरुष श्रेणी किए कितने विधि पूर्वक कामना यही थी कि कोई सिद्धि हो जाए सिद्धि हुई नहीं अरे बोले सिद्धि विद्धि तो कुछ वही नहीं एक मसान ही मिल गया मसान मसान सिद्ध उसने कहा अरे बाबा जी ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो इतने दिन तक अनुष्ठान किया अठारह पुरुष गोपाल मंत्र के किए गोपाल मंत्र भी बड़ा है अठारह अक्षर का है और पुरुषण की विधि भी कठिन होती है प्रत्येक मंत्र की अब तो कोई बात नहीं हम तुम्हें मंत्र देते हैं स्मशान में बैठ के जपो मुर्दा की छाती पर बैठ के जपो प्रबंध सब हम तुमको कर देंगे तीसरे दिन सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी अब फिर तुम उसको अपने बस में कर ले तुम्हारी बस में हो जाएगी तुम फिर जो चाहोगे सो तुम कर सकोगे त्रिकालदर्शी हो जाओगे भूत भविष्य वर्तमान हो कहीं किसी को कहीं से कहीं भेज देना कहीं कुछ से कुछ मंगा लेना सब काम कर दोगे बोले महाराज तो बहुत अच्छा है इतने साल बेकार ही बर्बाद किए गोपाल जी तो आए नहीं चलो तीन दिन में सिद्धि आ जाएगी यही ठीक है उस मसान में बैठ कर जब करने लगे तो वह तामसी सिद्धि भूति प्रेत होते हैं और कौन होते हैं तू आए सिद्धि पीछे खड़ी थी तीसरे दिन और चिल्ला कर कह रही थी प्रसन्न हूं मांग ले क्या मांगता है तो वो महापुरुष बोले कि तुम सामने तो आओ नहीं पीछे से मैं बोल बोल रही हूं बोलो क्या चाहिए मैंने पीछे से नहीं सामने आऊ देखें तो सही कैसी होती सिद्धि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती क्यों बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है तुम्हारी दृष्टि पड़ती जलकर भस्म हो जाऊंगी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए चली जाओ वो जो गुरु था उपदेश था वो दूर बैठा देख रहा था बोले तुमने हाथ से अवसर खो दिया बोले बस अब जो जितने कर्म होने से सब हो गए सकल कर्म कर थके गुसाएं सुखी न भय भयी नए सब बर्बाद हो गया हमारा फिर अपने वैष्णव गुरु की शरण में गए रो करके बोले कोई बात नहीं पंचकव्य प्रासन करो फिर प्रेम से भजन भैया ये तंत्र मंत्र की सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है लेकिन तंत्र मंत्र की सिद्धि का सिद्धि की कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए कुछ ऐसी भी सिद्धियाँ होती हैं जो तामसी नहीं होती हैं, सात्विक होती हैं, पर इस सिद्धि मात्र भगवत प्रेम से भगवत प्राप्ति के पथ से जीव को हटा देती है इसलिए सिद्धि से तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है सिद्धियों का आकर्षण मन में किसी भी अवस्था में, में नहीं होना चाहिए हमने शायद पहले कभी कहा है कि नहीं कहा एक बार पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज बोले बोले बच्चा देखो जुक्ति से मुक्ति होती है पुराने महात्माओं के पास बहुत जुक्तियां थी कुछ न कुछ उनके पास चमत्कार थे जिससे वो उनके नाते से खूब लोग संतों को मानते मुझे देखो जैसे एक बात बताए पानी बरस रहा है और तो आपके पास वो सिद्धि है आप संकल्प कर लो कि दो बीघा पांच बीघा दस बीघा में पानी न बरसे तो उतने में पानी नहीं बरसेगा कोई तिरपाल पंडाल की जरूरत नहीं चारों ओर पानी बरसेगा उतने में पानी नहीं बरसेगा कभी जरूरत पड़े तो इस चमत्कार को दिखाओ बस एक बार दिखा दो फिर तो लाखों लोग लट्टू हो जाएंगे किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी इसमें कुछ वो नहीं है थोड़ी ऐसा ऐसा है बस इतना ये काम करना बहुत तात्विक कार्य ये सूर्य ग्रहण आ रहा है उस पर इस विधि से ये क्रिया करनी है और मंत्र राज का ही जब गुरु मंत्र का ही जब कुछ नहीं पर वो इस विधि से ये ये करना है हमको बताया तो हमारे मन में भी हुआ कि जब बता रहे हैं तो करने के लिए बता रहे हैं तो सूर्य ग्रहण के समय जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैंने किया उसमें क्या करना होता है कि एक मिट्टी की गोली एक विधि है वो बताई नहीं जा सकती क्योंकि उसका निषेध है बताना तो वो किसी पवित्र नदी की मिट्टी लेकर के वो किस विधि से उस मिट्टी को लिया जाता है वो अलग बात है उसको लेकर के और उस गोली को यहाँ रख करके फिर जब कर लो तो फिर संकल्प कर लो कितनी दूर, दूरी में पानी न बरसे तो पानी नहीं बरसेगा ओला ना बरसे तो ओला नहीं बरसेगा संकल्प के अनुसार तो दास ने उनकी प्रेरणा मान के वो काम कर लिया अब सूर्य ग्रहण तो निकल गए वृंदावन की ही बात है तीन चार दिन पीछे महाराज जी के सामने जैसे ही हम पहुंचे रोज जाते थे शाम को जैसे मैंने दंडोद प्रणाम किया शायद सर्दी का समय था धूना पर बैठे थे उन्होंने देखा देखकर बोले सीधे बोले इंद्रिय द्वार झरोखे नाना साठे कर खाना आवत देखे विषय बहारी तुरते नहीं कपाट उधारी रिद सिद्धि बहु प्रेरे भाई बुद्धि लोग आई, हरेक चमत्कार दिखाने से क्या होगा पानी बंद कर दो यु कर दो इससे क्या होगा लोक मान्यता होगी सब भजन चौपट हो जाएगा सिद्धियों के फेर में पड़ने वाले नरकों में पड़े जाने क्या, क्या क्या कहने लगे तो कभी सिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सिद्धियां साक्षात सामने आकर कहें कि हम अमुक सिद्धि हैं, तो भी भगवान के जो भक्त होते हैं चतुर साधक होते हैं, वो सिद्धि को स्वीकार नहीं करते सिद्धि के फेर में पड़ा वो गया काम से उसका जन्म बिगड़ गया तो हम अपने मन में सोचे कि अभी तो चार पांच दिन पहले तो कह रहे थे ग्रहण आ रहा है ये काम कर लेना चाहिए तो अब एकदम बोले कि नहीं ऐसा करने से सब भजन का नाश हो जाएगा और पतन होने का भय है तो हमने सोचा पतन होने का भय है तो ऐसा काम करो ही क्यों हम दूसरे दिन गए वो जो विधि से उन्होंने गोली बनाने का तो वो सब यमुना जी की चीज यमुना जी ने विसर्जित करके लिए उनको नहीं चाहिए दिया है अब ये भी हमने उनको नहीं बताया शाम को फिर हम आए दंडोत प्रणाम किए तो बड़े प्रसन्न हो वाह बहुत अच्छा किया हमें कुछ बोला नहीं अपने आप बोले वाह बहुत अच्छा किया वाह बहुत अच्छा किया विद्दी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बोले हम तो परीक्षा कर रहे थे कि तुम क्या करते हो अच्छा किया फेंक आ जमुना में बढ़िया किया हम कुछ बोलना बस, बस बस राम राम करो राम राम करो ऐसे समर्थ महापुरुष मैंने देखे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लेकिन एक विशेष बात इस चौपाई में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं यद्यपि साधक मात्र को भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले पथिक को सिद्धियों के लालच में कभी पढ़ना नहीं चाहिए किंतु मान लो कथनचित किसी के भीतर अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति पराकाम्य ईसित्व वसित्व आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की कामना है तो उसे भी अनन्य निष्ठा पूर्वक श्री हरिनाम का जप करना चाहिए क्यों बोले तंत्र मंत्र से प्राप्त सिद्धियाँ उनमें पतन का तो भय रहेगा ही वे ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है ब्रिजवासियों की एक कहावत है भूत विद्या मल्लई चौदह वर्ष चल रही बारह वर्ष चल भूत विद्या मल्लई और 12 वर्ष चल रही भूत विद्या भी 12 साल तक चलेगी और मल्ल विद्या भी 12 साल तक चलेगी बाद में पहलवान बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो ना उतना अखाड़े में जोर होता है फिर नस नस दर्द करती क्योंकि खूब अखाड़े में मार खाए हैं तो नस नस दर्द करती है तो फिर ऐसी हालत हो जाती बड़े बड़े पहलवानों की नाक पे बैठी मक्खी भी नहीं भगा पाते वो पहलवान जी जो विश्व विजयी थे वो मक्खी नहीं भगा सकते ये है भूत विद्या मल्लई ही बारह वर्ष चल रही तब क्या करना चाहिए साधक नाम जपह लय ला लेकिन कई बार क्या होता है हम आपको बताएं कि कई बार भगवान ही उनको प्रेरणा कर देते हैं आज्ञा कर देते हैं कि अब ये तुमको करना ही पड़ेगा तो भगवान की प्रेरणा होगी तो कर देते हैं करके दिखा भी देते हैं हम तो आपके हाथ का खिलौना है आप जो चाहो सो करवा लो एक बात दूसरी बात ये है कई बार महापुरुष संत कोई रिद्धि सिद्धि करते नहीं जानते भी नहीं पर उन महापुरुषों को भगवान चाहते हैं कि सारा संसार उनको जाने माने पहचाने तो भगवान ही कोई न कोई चमत्कार और सिद्धि प्रकट कर देते हैं वो लीला होती तो भगवान की है पर भगवान को तो लोग समझते नहीं कुछ संत को ही देख लेते हैं जोड़ लेते हैं जैसे श्री नामदेव जी महाराज ज्ञानेश्वर महाराज की जमात में श्री नामदेव जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करते हुए दिल्ली पधारे तो उस समय बादशाह ने सुना कि कुछ हिंदू फकीरों की जमात आई है और दिल्लीवासी बड़ी संख्या में जाकर सत्संग कर रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं सुनते बड़े चमत्कारी हैं तो ज्ञानेश्वर महाराज के चमत्कार सुन चुके थे वास्तने तो ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया और ज्ञानेश्वर महाराज जाने के लिए तैयार थे लेकिन श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया बोले जब बालक हो शिष्य हो तो गुरुजनों को कष्ट नहीं करना चाहिए आप आज्ञा करें आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं चला जाता हूँ हमसे काम नहीं चलेगा तो आप फिर कष्ट करना आप पहले जाएं ठीक नहीं क्योंकि वो मिले है पता नहीं कैसा व्यवहार करे ज्ञानेश्वर जी ने कहा वो तो तुम्हारे साथ भी कर सकते बोले हमारे साथ करे तो क्या है आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए हम लोग सहन नहीं कर सकते तो श्री नामदेवी जी महाराज दस पांच वैष्णवों के साथ कीर्तन करते हुए राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी, हरी कीर्तन करते हुए पहुंच गए बादशाह सिकंदर था उसने कहा सिकंदर लोधी उसने कहा कि चमत्कार दिखाओ नामदेव जी हंसने लगे बोले यदि हम जाने करामात तो पे काहे को कसब करें यदि हम कुछ करामात दिखाना जानते चमत्कार करना जानते तो कसब कसब माने जातिगत पेशा हम छिपा जाति के हैं तो छिपा जो कार्य करते हैं दर्जी वही काम हम करते हैं हम अपना पैतृक काम क्यों करते और अपने मेहनत मजदूरी से जो कुछ हमको मिलता है तो उसी से पंडरी नाथ जी को भोग लगाते हैं पंडरी नाथ जी के जनों की सेवा करते हैं ए पैस मिल बाट संतन सौ खाइए बच जाता है तो संतों के मिल बांट के खा लेते हैं हमको चमत्कार नहीं आता है वो चिड़ गया बोले चमत्कार तो करना पड़ेगा ये हुक्म वदूली है बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन जानते उसका अंजाम क्या हो सकता है नामदेव जी हंसने लगे बोले हम तो जो कुछ होगा वो श्री पंडरी की इच्छा से होगा है? कोई करने वाला मनुष्य तो है नहीं कोई देवता भी नहीं है सब भगवान की इच्छा से होता है और चिढ़ गया उसने एक हाल की ब्याई हुई गाय वहां मंगवाई सबक सा गाय और सबके देखते देखते आज्ञा दिया और कहा इसका सिर धड़ से अलग कर दो गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया बछड़ा छटपटा रहा था नामदेव जी से कहा अब इस मरी हुई गाय को जीवित करो क्योंकि तुम हिंदू लोग इसको पूज्य मानते हो ना इसको जिंदा करो ये भी इसे जीवित नहीं करोगे तो जैसे इसका सर धड़ से अलग किया गया है ऐसे ही इसी दरबार में तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा उनके यहाँ तो तुरंत फरमान जारी होता है सर तन से जुदा तुरंत फरमान जारी हो जाता है नामदेव जी को इसकी इसकी भी पीड़ा नहीं थी कि हमारा सिर कट जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी पीड़ा हुई थी हाए हाए। की हाय हाय हमें गोपाल प्रभु की प्राण पारी गैया की हत्या का भयंकर दृश्य अपनी आंखों से देखना पड़ा तब आपने एक पद गाया नामदेव जी का प्रसिद्ध पद है बिनती सुन जगदीश हमारी ये हिंदी का पद है नामदेव जी का नामदेव जी नाम के पंजाबी में भी पद है और नामदेव जी के मराठी में भी पद है और नामदेव जी के हिंदी में भी पद बिनती सुनो जगदीश हमारी ये पद श्री नामदेव जी ने गाया हे जगन्नाथ हे जगदीश हमारी विनती सुनो और ये गाय मेरे सामने मारी गई है प्रभो इसको आप जीवित करो ये भी आप कहो कि इस गाय की तो मृत्यु का विधान ही ऐसा था पहले से तो ये ठीक नहीं है विधान रहे तो बना रहे पर मेरे सामने ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी यदि आप कहो कि इसकी आयु समाप्त हो गई है तो नामदेव की आयु दासों हो तुम ही प्रभु दाता आप नामदेवी की आयु देकर इस गाय को जीवित कर दीजिए इतना नामदेव जी के प्रार्थना करते ही गाय का सिर अपने आप कटा हुआ सिर धड़ से जुड़ गया गाय जीवित हो गई और जो बछड़ा छटपटा रहा था रमा रहा था वह प्रेम से गैया का दूध पीने लग गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब तो वादशाह ने अपना ताज उतारा और नामदेव जी के चरणों में रख दिया बोले आप तो पूरे फकीरों, मुझे माफ कर दो बोले हम ना प्रसन्न हैं न ना हम नाराज हैं बस हमको जल्दी यहां से जाने की अनुमति दे दो बोले कुछ देना चाहता हूं मैं वापस हूं बोले हमको चाहिए नहीं हम तो गृहस्थ हैं ब्राह्मण भी नहीं है साधु भी नहीं है सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं हमको कुछ नहीं चाहिए बहुत पीछे पड़ के भगवान की शयन के लिए एक सोने का मणिजटित पलंग दिया बहुत ज्यादा पीछे पड़ के दिया तो नामदेव जी ने उसको सिर पर रखा अरे वो हमारा आप क्यों उठा रहे हैं हम नौकर जाकर भेज देते हैं बोले नहीं नहीं भगवान की वस्तु तो हम अपने मस्तक पर ही रखेंगे तो बोले पांच दस सिपाही तो चलेंगे साथ में क्यों अरे सोने का पलंग हीरे जवारा जड़े हुए इसकी सुरक्षा के लिए तो चाहिए कुछ लूट जाएंगे आप लोगों के पास सुरक्षा का क्या प्रबंध है नामदेव जी सोच लिए हत्या की जड़ हमारे पीछे और लग गई ये मिलच और ये सब हिंसक तानसी प्राणी साथ रहेंगे विधान होगा सीधे जमुना जी आकर के उस पलंग को पटक दिया जमुना जी में अगा जलता चली गई जमुना जी में सही है, लकड़ी का होता तो तैरता लकड़ी का तो था नहीं सोने का पलंग था हीरे जड़े से साफ नीचे चला गया सिपाहियों से कहा तुम सुरक्षा के लिए थे ना अब हमने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया तुम जाओ उन्होंने आकर बादशाह को का बादशाह ने फिर बुलाये नामदेव जी को अरे बोले वो एक ही था हमारे खजाने में दूसरा था नहीं कारीगरों को बुला के दूसरा बनवाना है आप उसको थोड़ा दिखा दीजिए बोले वो तो हमने जमुना जी में डाल दिया जमुना जी में क्यों डाल दिया बोले हमने सोचा कि यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी है वो अपने प्राण जीवन धन को इस पलंग पर सुनाएंगी तो हमने उनको दे दिया भाई इसीलिए तो था भगवान की सेवा तो यमुना जी करेंगे उस पर भगवान की सेवा भगवान को सुनाएंगी महाराज हमको तो उसका नमूना चाहिए आपको तो देना ही पड़ेगा बोले खुजवालो जल में से बोले आघाश जले कौन जाएगा वहां आपको ही देना पड़ेगा नामदेव बोले चलो तो नामदेव जी किनारे लेके आए और प्रत्येक गोता में एक पलंग निकाल के बाहर पटक दिया सैकड़ों मणिमय पलंग बाहर निकाल दिए एक से बढ़कर एक वादशाह सोचता था कि सबसे कीमती पलंग हमारा है उसको लगा की हमारा तो सबसे घटिया है इनके एक पलंग के आगे हमारी बादशाहियत बिक जाएगी कुछ नहीं बनेगा चरणों में पड़ गया और नाम दे वहाँ से जमात में आ गई अब देखिए ये बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो क्या यहाँ जो कुछ भी चमत्कार है वो भगवान की कृपा का चमत्कार है नामदेव जी कोई तंत्र का मंत्र का यंत्र का प्रयोग या किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार से सिद्ध पुरुष भगवान के भक्त पुरुष उनके जीवन में इस प्रकार से अनेक बातें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। साधक नाम जप लय लाए तो ही सिद्ध पाए अनिवार्य उनको प्राप्त हो जाती है इसलिए महाराज जी उपनिषद में लिखा है मंत्रो यम वाचको रामो वाचोग एक फलदस्व सर्वेशा साधका नाम न संशय श्री राम जी वाच्य हैं और उनका वाचक श्री राम नाम है यह रकार और मकार राम नाम यह संपूर्ण साधकों को संपूर्ण फल प्रदान करने वाला है नाम चिंतामणि से बढ़कर है नाम चिंतामणि से बढ़कर है नाम कल्प से बढ़कर है और नाम काम धेनु से भी बढ़कर के इसलिए जप नाम जन आरत भारी मित कु गते अत्र शारीरिक प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संकट आता है और संकट आने भी चाहिए संकट ना आए तो मनुष्य के जीवन में निखार नहीं आवेगा संकटों से ही मनुष्य का जीवन निखरता है इसलिए विपत्ति निखारने के लिए आती विपत्ति सुधारने के लिए आती है कि भगवान का अनुग्रह है विपत्तियां तब संकट आवे कष्ट आवे दुख आवे तब क्या करें? तब फिर लोग घबराते हैं तो जगह जगह दौड़ते हैं कि वो महात्मा हमारा संकट दूर कर देगा फिर अंत में महात्माओं से काम नहीं चलता तो किसी पीर मजार पर भी पहुंच जाते हैं कि वो पीर वो मजार हमारी विपत्ति दूर करेगा वहाँ चादर चढ़ा दें वहाँ अगरबत्ती लगा दें वहाँ इतर लगा दें तो हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी देखो ये जितने पीर है ना, पीर मजार इनको पूजने वाले मुसलमान कम हैं, इनको पूजने वाले हिंदू ज्यादा हैं। पूजने वाले हिंदू ज्यादा हैं, और आमदनी खाने वाले मुसलमान हैं कोई न कोई बड़ा बूढ़ा मौलवी वहाँ बैठा रहता है वो सब उठाता रहता चढ़ोतरी आपकी न तो शास्त्र में श्रद्धा है न संत में श्रद्धा है न गुरु में श्रद्धा है न माता पिता में श्रद्धा है न किसी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है इसीलिए आपकी यह दुर्दशा है और ये दुर्दशा आपकी होनी ही चाहिए क्योंकि आप श्रद्धा सुने हैं भूल कर भी भगवान के भक्त को शरणागत को भगवान को छोड़कर और विशुद्ध भगवत भक्तों को छोड़कर संतों को छोड़कर अन्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए आश्रय से बचना चाहिए बोले हमारा बुरा हो जाए हो जाए बुरा हो जाए बुरा लाख बुरा हो जाए लेकिन भैया हम अब श्री ठाकुर जी के हैं संतों का आश्रय गुरुजनों का आश्रय आश्रय नहीं है इसलिए आश्रय नहीं है क्योंकि ये भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है ध्यान नहीं बात संत के चरणाश्रय से गुरु के चरणाश्रय से भगवान का आश्रय पुष्ट तो होता है इसलिए अन्याश्रय नहीं है लेकिन जिस किसी का भी आश्रय लेने से यदि भगवान का आश्रय कमजोर पड़ता है तो किसी भी लाभ से लुब्ध होकर उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए बड़ी से बड़ी हानि हो जाए उसको सहन कर लेना चाहिए लेकिन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे संतों को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए संत श्री मलुकदास जी ने तो महाराज अपनी वाणी में कहा है जी का लोभ न कीजिए कोई कहे कि तुम नहीं मानोगे हमारी बात राम जी को छोड़कर अमुक को नहीं भजोगे तो तुम तो मर जाओगे बोले तो ऐसे कौन अमर होके आए मरे तो मर जाएं पर अब जिन श्री ठाकुर जी का आश्रय लिया है उनको छोड़कर दूसरे का आश्रय हाँ हाँ क्या कहें समय तो हो रहा है लेकिन एक पद हमारी स्मृति में आ गया उसका हम जरूर चरण करना चाहेंगे वृंदावन के महान संत रसिक संत श्री सूरदास मदन मोहन जी की रचना है बहुत सुंदर पद है जय समझाएंगे क्योंकि अगर समझाने में विलंब होगा आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सब की समझ में आएगा मेरे मुझे दूसरे से कोई आता इन दीन हिंदू के पास जाकर मैं क्या करूंगा जो स्वयं ही दूसरे की दया की भीख पर जी रहे हैं उनसे मैं दया की भीख क्या मांगूंगा जगत में हंसी होगी हमारी हंसी होगी आपकी भी हंसी होगी आपको छोड़कर दूसरी तरफ जाना आपकी भक्ति को छोड़कर और कहीं अटकना भटकना ये तो ऐसा है जैसे कोई मूर्ख हाथी के ऊपर सोने का होदा लगा हुआ है छत्र तना हुआ है और तो उससे उतर जाए गधे पर जाकर बैठ जाए मुंह काला कर ले तो आपकी शरणागति छोड़कर भक्ति छोड़कर अन्याश्रय गधन करना आखि से उतरकर गधे की सवारी करना है के नाथ कुम कौ काजल लगाने के समान है कालिख लगाने के समान है जिसके घर में कामधेनु हो वो बकरी नहीं धोता है आपको छोड़कर आपकी भक्ति कामधेनु है आपका नाम कामधेनु है हो मैं बकरी को दुहाऊंगा हाँ हाँ मेनाश आपकी शरणागति तो कंचन का महल है और आपसे विमुख होकर संसार के चक्कर में फंसना ये पर्णकुशी है कब आग लग जाए पता नहीं है संकट आवे चाहे जितनी विपत्ति आवे भगवान के नाम को छोड़कर श्री गुरुदेव भगवान ने जो कृपापूर्वक मंत्र दिया है उस मंत्र को छोड़कर और अपने इष्ट आराध्य भगवान की शरणागति को छोड़कर किसी भी कष्ट में कहीं दूसरी जगह नहीं जाना जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा से होगा सब भला होगा ये अधिक से अधिक मृत्यु होगी इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा न किसी के जिलाए जिएंगे न किसी के मारे मरेंगे तो राम जी के जिलाए जिएंगे और राम जी के मारे मरेंगे तो परवाह किसकी कर रहे ये बहुत ऊंची बात नाम जापकों के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं जप ही जय कहीं ना को नित कुमार मित कुम सुखा जब कभी जीवन में दुख कष्ट करे आवे ऐसी विपत्ति आवे कि अब लगता है कि इससे कौन हमें बचाएगा तो इधर उधर तंत्र मंत्र टटका टोना लाल धागा पीला धागा और अमुक गोली गंडा और अमुक अमुक चटका टोना में मत जाना बस संकट आवे पूरे परिवार के सहित कीर्तन करना श्री राम जय राम जय जय संकट दूर कर देंगे क्या करें लोग विश्वास नहीं करते हैं हम प्रार्थना करते हैं रोज हर घर में कीर्तन होने लग जाए नाम संकीर्तन पूरी धरती का कोई घर ऐसा न बचे जिसमें रोज कीर्तन न हो ऐसा होने लग जाए तो केवल किसी देश विशेष प्रांत विशेष जनपद विशेष यह गांव विशेष या घर विशेष का संकट नहीं हमें ऐसा विश्वास है भगवत कृपा से ऐसा हो जाए तो सारे संसार की समस्याओं का सर्वथा समाधान हो जाए केवल और केवल भगवत नाम से कली नाम कामतरु राम को धन निहार दारिद दुकाल दुख बिना पत्रिका में कहा दारिद्र दुष्काल दुख सब समाप्त तो हो जाएगा केवल भगवान नाम श्रेष्ठ भक्तों के ऊपर संकट इसीलिए आते हैं कि ठाकुर जी थोड़ा ठोक बजा के देखते हैं, देखते हैं कभी हमको भजता है क्या भूत प्रेत को भजता है तंत्र मंत्र टटका टोने के चक्कर में पड़ता है कि हमारी ही शरण में रहता है भगवान देखते हैं आ, उसी में हम लोग फेल हो जाते हैं फिर कहते महाराज क्या करें जब से दीक्षा ली है तब से तो और संकट आए चलो बहुत अच्छी बात है मिटहीं कुसंकट सारे कुसंकट मिट जाएंगे सुखी हो जाओगे जैसे गीता में भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चरतर चा, चार प्रकार के भक्त बताए हैं ऐसे ही गोस्वामी जी कहते राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति चार हो चारों पुण्यात्मा है और चारों उदार हैं और चाहे ज्ञानी हो या जिज्ञासु हो या अर्थार्थी हो या आर्थ हो चारों प्रकार के भक्तों का आश्रय केवल और केवल राम नाम हरिनाम भगवत नाम ही है और दूसरा आश्रय ज्ञानी के लिए भी राम नाम का आश्रय जिज्ञासु के लिए भी राम नाम का आश्रय आर्त के लिए भी राम नाम का आश्रय और अर्थार्थी के लिए भी राम नाम का आश्रय आगे इसको सिद्ध करेंगे चहु चतुर कहू नाम आधारा चारों को नाम का आधार है लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष पिया ज्ञानी स्वात्म में मतलब ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्रिया ज्ञानी प्रिय क्यों है क्योंकि ज्ञानी को भोग नहीं चाहिए वो भोगों का त्याग रोग के समान कर देता है लौकिक पारलौकिक भोग नहीं चाहिए केवल भगवत पादार विन्द्य की व्याकुलता जिसके चित्त में है शरीर संसार के तत्व का यथार्थ बोध जिसको हो चुका है वही ज्ञानी है और ज्ञानी पुरुष कामना शून्य होकर नाम जप करते हैं इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा है हनुमान जी नाम जब करते हैं हनुमान जी की कौन सी कामना है? क्या चाहिए हनुमान जी स्थान में किसी को पुजारी बनाओ किसी को कुठारी बनाओ किसी को भंडारी बनाओ स्थान में आश्रम में तो उसकी पहली अपेक्षा होती है भैया हमको कमरा तो कम से कम मिलना चाहिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना मिलना भी चाहिए भाई स्थाई सेवा करने वाले को ठीक ठाक आसन रखने की जगह होना चाहिए पुराने समय में तो कमरे में रहने की परंपरा ही नहीं थी संत निवास में ही साधु आसन रखते थे अब समय बदल गया लेकिन हम लोग विचार करें कि श्री हनुमान जी ने कमरा और कुटिया की बात तो जाने दो चार हाथ आसन रखने की जगह राम जी से कभी मांगी भाई हम आपके बहुत बड़े सेवक हैं कितने बड़े बड़े काम हमने किए हैं समुद्र को इस छलांग में लाख गए लंका जला आए यूँ किया त्यों किया हम न होते तो कुछ नहीं होता और यहाँ भी आपसे एक पैसा तनखा नहीं ले रहे हैं कपड़ा तक नहीं ले रहे हैं भोजन भी नहीं मांग रहे हैं दिन रात सेवा कर रहे हैं कम से कम एक कमरा तो हमारे नाम कर दो कितना बड़ा अयोध्या है महल है एक कमरा कभी हनुमान जी ने प्रस्ताव दिया। आपने किसी रामायण में पढ़ा कि ये कमरा राम जी ने हनुमान जी के लिए दिया और भजन कैसे करते हनुमान जी जब तक सरकार जागृत रहते हैं तब तक तो वे सेवा में बिल्कुल प्रस्तुत हैं। और जब सरकार कौड़ जाती मध्याह्न में भी प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम करते हैं और रात्रि में भी सब हनुमान जी सरयूग किनारे चले जाते हैं सोते नहीं कीर्तन करते हैं और इतने प्रेम से हनुमान जी कीर्तन करते हैं उनके रोम रोम से विजय मंत्र प्रकट होता है लिखा है यद ध्वनि ध्वनिमूल श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करते तो रोम रोम से श्री राम जय राम जय जय राम की गर्जना होने लग लगी क्या चाहिए हनुमान जी को इसमें ज्ञानी प्रभु ही विशेष क्योंकि ज्ञानी राम राम करता है तो राम राम के बदले कुछ नहीं चाहता अर्थार्थी चाह लेते हैं आर्थ तो संकट की निवृत्ति चाहते हैं जिज्ञासु समाधान चाहते हैं लेकिन ज्ञानी क्या चाहता ज्ञानी कुछ नहीं चाहता इसीलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियार और हनुमान जी ज्ञानी नहीं है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में अग्रगण्य है अपने हनुमान जी ने अभी परम पुज श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने घटना सुनाई अभी कुछ दिन पूर्व की बात कि एक स्थान सच्ची घटना एक स्थान के पुजारी जी से, विरक्त महात्मा बहुत अच्छे संत थे बताते थे कि गंगा जी मैंने रोड आश्रम से मेन रोड इतनी दूर था जैसे यहाँ से वो सामने वाला सामने वाली दीवाल ऐसा समझ इतनी दूर रोड था माने रोड पर ही आश्रम था वो वहां से बिल्कुल सामने मंदिर था सा, मंदिर में पूजा करते थे और रोड के उस तरफ गंगाजी थी तो रात्रि को तीन बजे उनका गंगाजी में गोता लग जाता था कितने बजे ठंडी गर्मी बरसात तीन बजे गोता और फिर आगे मंदिर में फिर सेवा में लग गए अकेले ही सब ठाकुर जी की सेवा करना नित्य स्नान नित्य पोशाक बदलना भोग लगाना मंगला सेले के श्रृंगार राजभोग तक करना आप फिर दोपहर में वहीं मंदिर जैसे अनवसर हुआ तो वहीं अपना एक ईटा ईटा जानते हैं ना ईटा पत्थर ईटा रखा उसी पे एक टाट लपेट के रखते थे एक चटाई बस वहीं से रखा थोड़ी देर सो गए फिर नहाए धोए फिर उठापन किया और रात्रि हो गए फिर सो गए वही उनका क्रम था तो लगभग 40-45 वर्ष लगातार एक जगह पूजा करते हो गया उन्होंने रोड के बाहर क्या है देखे गंगा जी तो तीन बजे गोता लगाते थे तो पता ही नहीं नजर उठाकर कभी देखा नहीं कि उधर क्या है तो एक बार स्थान में कुछ न कुछ सामान बटता है कोई भगत आया तो कुछ सामान लाया जूता चप्पल भी लाया तो गुरु जी के मन में आया कि ये तो बेचारा कभी कुछ मांगता नहीं है ना कबड़ी कपड़ा मांगे अच्छा कमरा नहीं था उनका क्यों कमरे की जरूरत क्या है वो वही मंदिर के सामने ही सोते थे सामान भी नहीं रखते थे वो अपना क्या है एक अचला और एक लंगोटी और बस वही तिलक्षरूप का सामान माला झोली थे कितना सामने इतना था वही झोली में रहता और दिन में थोड़ा विश्राम करना रात को भी वही सो जाना कोई जरूरत नहीं कमरे की जरूरत नहीं तो गुरुजी के मन में आया कि कुछ लेता तो है ही नहीं और कोई दान दक्षिणा का भी फेर में रहता नहीं कुछ लेता नहीं जबरदस्ती देना पड़ता है तो अच्छी चप्पल है नरम चप्पल है कम से कम चप्पल ले लो इसको तो गुरुजी ने बुलाया बोले लो भाई ये रख लो बोले हमको तो आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं नहीं रख लो लो ले लो मेरी आज्ञा है ले लो ले लिया और रख लिया अब वो मन में सोचे कि चप्पल तो उसको जरूरत होती जो कहीं जाता तो हम जाते तो कहीं ही नहीं सोरे तीन बजे गोता लगाते सामने गंगा जी है वो तो गंगा जी चप्पल पहन के जाने का कोई प्रयोजन नहीं है तो क्या करें अब गुरु जी की दूरी वस्तु व्यवहार तो करना चाहिए तो वो क्या करें महात्मा तो महात्मा ही ठहरे रात को चप्पल पहन के सो जाए नई चप्पल अपने थैला में रखे वो कहीं गई नहीं पहन के बस जब सोए तब दोनों पैर में चप्पल पहन के फिर कांड दुपट्टा सो जाए तो लोगों ने शिकायत कर दी कि महाराज कैसा जड़ पुजारी है कि मंदिर के सामने चप्पल पहन के सोता है ये बहुत अनुचित है अरे मंदिर के जगमोहन में भी कोई जूता चप्पल पहन के नहीं जाता तो ये चप्पल पहन के रात को सोने का मतलब क्या है तो गुरु जी ने पुजारी जी को बुलाया तो भाई क्या बात है चप्पल पहन के सोते हो बोले गुरुजी, गुरुजी के दिए हुए प्रसाद का व्यवहार तो करना चाहिए मैं बाहर जाता नहीं हूँ तो आपने दी है चप्पल तो मैं क्या करूँ तो आपकी दी चप्पल का थोड़ा तो प्रयोग करना चाहिए तो रात को पहन के सो जाता हूँ दिन में तो कुछ पहन के कुछ करना नहीं चप्पल पहन के भी तो कुछ कर नहीं सकते मंदिर में अब दिन में कोई काम है नहीं सवेरे तीन बजे आपकी कृपा ऐसी गंगा जी में गोता लग जाता है तो आपकी जीवी वस्तु का व्यवहार करने के हिसाब से हम चप्पल पहन के सो जाते हैं गुरु जी ने हृदय से लगा लिया बोले बस हो गई हमारी आज्ञा पालन हमारी चप्पल हमें वापस कर दो बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये निष्काम भक्त कुछ नहीं चाहिए सेवा के बदले सेवा चाहिए भजन का फल भजन सेवा का फल सेवा कुछ नहीं चाहिए अरे दूर कहाँ जाओ आप लोगों ने देखा है इनमें से बहुत से लोग यहाँ ऐसे जिन्होंने देखा वेदराम जी ने देखा होगा हमारे हबू भाई जी ने देखा होगा पूज्य गुरुदेव घटमाली जी ने सुदामा कुटी में रामानंद पुस्तकालय में कितनी सी जगह में अपना जीवन व्यतीत कर दिया चौकी तखत कभी नहीं लगाया वे अलग इतना सारे कार्यालय का काम सारी लिखा पढ़ी का काम देखते पुस्तकालय की स्थापना से लेकर प्रकाशन तक सारा काम वो चाहते तो उनको अटैच कमरा नहीं मिल जाता वहीं रहते आ उसी में जगह थी नहीं बीच में से निकलने का रास्ता इतनी सी जगह में महाराज जी का आसन और दास का आसन उनके चरणों की तरफ और उस जगह इतनी सी चरणों की तरफ जो खाली जगह वो तीन फिट चौड़ी और तीन ही फिट लंबी आप विचार कर सकते तीन फीट लंबी चौड़ी जगह में कोई सो सकता है क्या पैर फैलाओ और फिर रात्रि को महाराज जी के यहां सिटकनी तो लगती नहीं थी पुस्तकालय में हमेशा खुला चार बजे से लेकर बारह एक बजे तक पूरी रात और दिन खुला भिलैया लगती थी बंदर न घुस आदत महाराज जी कहते रोड है रास्ता बंद नहीं किया जा सकता कानून है रास्ता बंद नहीं किया जाएगा तो कोई किवाड़ा खोले तो सीधे हमारे पैर में टकराता था किवाड़ा आराम से लगे खोलने वाले को पता थोड़ी कि कोई पैर फैलाए तो ऐसा अभ्यास हो गया था पैर ऊपर ऐसे करके लेटने का अभ्यास टेढ़े पैर करके सोने का जिसमें वो फाटक की चोट लगे नहीं और भगवत कृपा से चौदह वर्ष उसी जगह पर आसन लगा रहा गुरु जी के चरणों में ये महाराज जी की के जीवन से देखा कि कोई कामना कोई अपेक्षा की ही नहीं कभी जीवन में और जब बहुत शरीर शिथिल हो गया लवुशंका भी दूर जाना पड़ता था क्यों पहले छत पर चल के जाओ फिर कमरा पार करके फिर एक गैलरी पार करके सब लव शंका की जगह थी महाराज जी की कमर झुक गई थी रात्रि को उठे और अपने राम तो हम यहाँ आ गए थे महाराज जी वही थे कुटिया में तो महाराज जी चलते चलते लड़खड़ा गए गिर गए गिरने से ये यह सब यहाँ तो सब फूट गया मुँह से यहाँ फोट थोड़ा सा कुछ खून भी छलक आया मुख सूझ गया कहा महाराज जी गिर गए हैं तो हम गए सुबेरे तो हंस करके कहते हैं चलने का शहूर नहीं है गिरना तो पड़ेगा ही चलना नहीं आता पैर चलते चलते लड़खड़ाते हैं सामने तो का महाराज जी हम महंत जी से प्रार्थना करते हैं अब आपके शरीर को आवश्यकता है कि ऐसा कक्ष हो कि वहीं आप स्नान आदि कर लें सब चले जाए नहीं, नहीं, नहीं। हम बहुत प्रसन्न हैं हमारी पूरी सुविधा है बिल्कुल भी मत कहना मेरे लिए मैं बिल्कुल सर्वथा मना कर दिया तब सबसे पहले इस कोने में जो कमरा बनाया नीचे गौशाला बनी थी तत्काल गौशाला के ऊपर दो कमरे बनाए गए और महाराज जी के लिए कि महाराज जी को एक भटे कमरा अब कमरा बनके तैयार हुआ महाराज जी से प्रार्थना की महाराज जी बोले नहीं हम यहाँ से आसन नहीं उठाएंगे सुदामा बुद्धि से। आसन उठाते ही स्थान की बदनामी होगी बताओ बुढ़ापे में संत की सेवा नहीं वो चले गए संत से भी स्थान की बुराई हो ये हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते तो हमने कहा ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं। हमने कहा महाराज जी आप आसन उठाओ मत कौन कह रहा आसन उठा आपका आसन यहीं लगा रहने दो वहाँ आपका पहले से लगा लगाया आसन है आपके शरीर को आवश्यकता तो बड़ी प्रार्थना की महाराज जी आ गए फिर दो तीन वर्ष तीन वर्ष से ही विराजे और यहीं से उन्होंने भगवत धाम कह कोई कामना नहीं कोई इच्छा नहीं उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ थी बताइए सब कुछ सुलभ कभी कोई कामना नहीं की इसलिए कहूं चतुर कहू नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा अब अंतिम बात कह रहे हैं गोस्वामी जी इस प्रकरण के अंतिम बात अभी प्रकरण तो आगे चलेगा चहू युग चहू श्रुति नाम प्रभाव कलिया शेष नहीं आन चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव वर्णित है और कलयुग में विशेष इसलिए है कि अन्य युगों में अन्य अन्य साधन करने की पात्रता भी साधकों में थी पर कलिकाल में दूसरे जितने साधन हैं देशकाल की परिस्थिति ऐसी है कि उन साधनों का ठीक ठीक अनुपालन हो जाए ये, ये ये इस युग में कम संभव है अब जैसे हम एक उदाहरण देते हैं शौचाचार वाली बात पवित्रता वाली बात है धर्म का चरण है शौच पवित्रता बाहर की ही पवित्रता होनी चाहिए भीतर की भी पवित्रता होनी चाहिए यह हम जानते हैं हमको कितनी शुद्धि करनी चाहिए यह भी हम जानते हैं पर क्या हम उतनी शुद्धि कर पा रहे हैं जहां मल त्याग करो वहीं स्नान किया तो कौन सी पवित्रता शरीर में हो गई जहां मल त्याग किया वही नहाए क्या पवित्रता हुई शरीर में आपके जल में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए उसी में मलमूत्र का त्याग हो रहा है हम सावन भी लगाते हैं और मिट्टी भी लगाते हैं अभ्यास है हमारे बिना मिट्टी के हमको संतोष नहीं होता मिट्टी भी लगाते हैं लेकिन इतनी मिट्टी कम से कम हमको लगाना चाहिए और हम कहें हमारे यहां रहने वाले सब इतनी इतनी मिट्टी लगावे तो सब स्थान तोड़वाना पड़ेगा कहेंगे सब खुले मैदान में रहो और बाहर खुला हुआ नल है खूब बढ़िया से खूब मिट्टी लगाओ और रोज नाली भरेगी रोज नाली की सफाई करो तो नहीं तो सब कमरों की पाइपलाइन तो अंडरग्राउंड फिटेंगे सब तोड़ना पड़ेगा देश काल की परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि चाह कर भी जैसा नियम निर्वाह होना चाहिए वैसा मुश्किल को हो पा रहा है ऐसी स्थिति में कौन न कर्मकांड न योग न यज्ञ क्या शास्त्र की संपूर्ण विधियों का निर्वाह कर्मकांड में हो पाता है क्या यज्ञ की संपूर्ण विधियों का निर्वाह हो पाता है क्या अनुष्ठान के सारे नियमों का निर्वाह हो पाता है वृत्त की सारी मर्यादाओं का निर्वाह हो पाता है आप किसका सहारा लो केवल नाम ही ऐसा है जिसमें कहतम उनीस महेश महात्म उलते नाम को कल्याण काम कल्याण श्रुति ही असुचिर चाहे नहाए धोके और चाहे बिना नहाए धोये भी हाँ। क्योंकि महाप्रभु जी कहते सर्वात्म स्नपनम परम विजय थे श्री कृष्ण सं शरीर का स्नान तीर्थ के जल में होगा पर अंतकरण का स्नान तो केवल हरि नाम से होता है हा हा इसलिए चाहूं युग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाओ भैया जो भजन लोग क्यों नहीं करते हैं भुले नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपज्यंते न माया पृथज्ञान आसुरम भाव मा सीता माया से ज्ञान की चोरी होती है आसुर भाव के कारण वो भजन नहीं करते हैं नृसिंह पुराण का एक श्लोक बड़ा अभी नृसिंग पुराण का इस बार हमने पाठ किया था भूल पाठ बड़ी सुंदर इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं नृसिंह पुराण का एक श्लोक है कि जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार का नाश हो जाता है ऐसे ही राम जी के नाम के स्मरण से सारे उपद्रवों का नाश हो जाता है सूर्योदय यथा नाशम उन्त मास उपैती ध्वांत तथैव वही तथा स्मरण विनाशम सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है ग्रहों की पीला समाप्त तो हो जाती है तश्यंती न बाधनते ग्रहा राक्ष न खादंती नरम रामे की वादनम राक्षस भी इसको खाते नहीं है और आप लोग राम रक्षा स्त्रोत्र में तो रोज पढ़ते हो पाताल भूतल व्योम न दृष्ट तुम अभी सब से जो रक्षित है वो किसी के द्वारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसलिए महाराज जी भागवत जी में लिखा है ग्यारहवें स्कंद में पति तो भगना चंदस तप्ता आह कहा हरि नित्य वे गिर करके फिसल करके छीक करके आहत हो कर के हरे नमः कृष्ण आय नम गोविंद आय नम कहकर भगवान का स्मरण करता है वो यातना से मुक्त हो जाता है अंतिम दोहा कहकर विराम क्योंकि एक दोहा रोज करना है सकल कामना राम भगत रसदी नाम सुप्रेम पीष मन में जो संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जाते हैं अगाध कुंड में डूब जाते हैं और कैसे डूबते हैं जैसे सौभाग्य से किसी मछली को अमृत के जैसा दिव्य जल मिल जाए तो क्या वह अगाधीतल जल में विहार करने वाली मछली क्या जेठ की तपती हुई बालुका में आना चाहेगी क्षणार्ध के लिए भी नहीं आना चाहती है ऐसे ही निष्काम भक्त वो नाम रस भक्ति रस में ऐसे लीन हो जाते हैं तो उनका मन रूपी मछली निरंतर नाम रूपी रस सिंधु प्रेम सिंधु में भक्ति सिंधु में डूबा रहता है बोलो भक्तवत्सल भगवान अब आगे की चर्चा कल करेंगे एक सूचना आपको दे देते हैं कल सोमवती अमावस्या है श्रावण मास की अमावस्या है सोमवार है और एक बहुत महान पर्व है उस पर्व का नाम है संक्रांति महापर्व कर्क की संक्रांति है बारह संक्रांतियां होती ना बारह संक्रांति तो उनमें एक मकर संक्रांति होती है जिसमें सूर्य उत्तरायण होते हैं और कल से सूर्य दक्षिणायन होंगे कर्क की संक्रांति है तो जैसे मकर संक्रांति का विशेष महत्व है वैसे ही कर्क संक्रांति का ये तो भगवान की बड़ी दया कि इस समय आगे नहीं तो इस समय और पीछे आषाढ़ में ही प्राय कर्क की संक्रांति आ जाती है इस बार श्रावण में आई है हम प्रायः जब खाद चौक से कलकत्ता जाते थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो हम कर्क संक्रांति का स्नान प्रायः प्रतिवर्ष गंगा सागर में ही करते थे पहले पंचांग में देख लेते कर्क संक्रांति कब है उस दिन कहीं यात्रा न बना के सीधे गंगा सागर जाते वहीं स्नान करते कपिल भगवान का दर्शन करते तो कल दो दो महापर्व है एक तो सोमवती अमावास्या है फिर कल संक्रांति महापर्व है और हरियाली अमावस्या है यमुना जी का विशेष पर्व अमावस्या का होता है और संक्रांति होने से तो महामहा पर्व हो गया और सोमवती होने से और अधिक उसकी महिमा बढ़ गई और यद्यपि लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है यमुना जी के थोड़ा विराट स्वरूप के दर्शन से जो लोग यमुना जी के जल में जिनके घर डूब गए हैं उनको तो कष्ट है ही है। हम उनके कष्ट में सहानुभूति भी रखते हैं अनेक गायों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा हमारे यहाँ भी संत जहाँ भजन करने वाले रह रहे थे उनको भी अभी अन्यत्र ले जाया गया जो विशेष को शांति से राम राम ज्यादा करना है उनको पुरानी गौशाला में संत रहते वहां भजन करें लता पता है कुछ भैया है अब उनको भी अलग किया गया है तो परेशानी तो है लेकिन यमुना जी की कृपा है आज हम यमुना जी का दर्शन करने गए थे राधा रानी और यमुना जी दोनों एक हो गयी है मानसरोवर राधा रानी जो मानसरोवर है उसको श्री जी का स्वरूप ही माना जाता है। राधा रानी का स्वरूप है वो मानसरोवर और मानसरोवर तक यमुना जी एक हो गई है मानसरोवर में अब मानसरोवर तो डूबी गए यमुना जी के जल में श्री जी का जो मंदिर है मानसरोवर में वो सीढ़ी दो सीढ़ी डूब गई एक सीढ़ी रह गई है बस हम गए थे कि आज हम जाएंगे वहां वहां लोगों ने कहा महाराज इतने से भी गहरा पानी है गाड़ी तो जा ही नहीं सकती है खतरा है हमारा उत्साह तो फिर भी हो रहा था लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं हो गया हो गया ये से दंडोप कर लो चलो भैया तो वापिस आ गए लेकिन दर्शन करे आए जब श्री यमुना जी कृपा करती हैं और वृंदावन में प्रवेश करती हैं और जब ज्ञान गुदड़ी में यमुना जी आ जाती हैं तो ऐसा हमने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि उस समय धरती के संपूर्ण तीर्थ ज्ञान गुदरी में यमुना स्नान करने आते हैं सारी धरती के तीर्थ स्नान करने आते हैं तो अभी इस समय भगवान की कृपा से ज्ञान गुदरी जहाँ उद्धव जी ने गोपियों की चरण रज हुई उद्धव गोपी संवाद हुआ वहां यमुना जी आ गई हैं, तो जिनका भाव बने श्रद्धा बने वो कल ज्ञान गुदरी में स्नान करें अथवा जहाँ कहीं उनकी श्रद्धा हो वहां यमुना जी में स्नान कर लें, ज्ञान गुदरी में यमुना जी आ गयी तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है महापर्व है ताक तो करेगी हमको तो करना ही है स्नान चाहे कोई कितन बने करो पर हम किसी की मानने वाले हैं नहीं हम तो करेंगे लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप लोग भी सौभाग्य से वंचित न हो जाएं यदि संभव हो सके आपका भाव बने श्रद्धा बने तो कल भाव से यमुना स्नान जरूर करना और पहले स्नान कर लेना अपने घर पे क्योंकि अपवित्र शरीर को गंगा यमुना में नहीं होना चाहिए स्नान कर लो तिलक स्वरूप कर लो बढ़िया पवित्र वस्त्र पहन के जाओ और यमुना जी को साष्टांग करो या पंचांग करो जैसी पात्रता हो और पहले जल को मस्तक से लगाओ फिर नेत्रों से लगाओ फिर आचमन करो फिर प्रार्थना करो की श्री यमुना जी आप साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप अच्छा हैं, हम आप में पैर रख रहे हैं आप अनुमति प्रदान करे हमारा उद्धार करें हमारे ऊपर कृपा करे तो भाव ऐसी यमुना जी में गोता लगाओ वहाँ अपने शरीर को मलना नहीं वहाँ अपने वस्त्र निचोड़ना नहीं इस मर्यादा और जल से बाहर निकलकर सूखे कपड़े से शरीर पोचना नहीं गीले शरीर पर ही वस्त्र पहन लेना किस मर्यादा से यमुना स्नान करोगे तो आपको यमुना जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी तो कल के महापर्व की बात हमने आपको बता दी है जल इस खूब वृद्धि पर है हो सकता है रात में और बढ़ जाए तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्नान करना ये सावधानी है इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम एक बार तो हमें स्मरण है हमारे मलुक पीठ के ठाकुर जी भी नौका में बैठ करके ज्ञान बुद्री की परिक्रमा करने गए थे देखो नौका चलने लायक जल हो जाएगा तो हमारा मन तो है कि हमारे ठाकुर जी एक बार ज्ञान बुदरी की परिक्रमा करके आवे जय जय श्री राधे सीताराम सीता राम सीता राम सीता राधे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 गावत संगठ समूह भवानी अर्घट मुनि भवि ज्ञानी याद आदि कवि करज मधानी का जब बधानी शिकारि जु पीती बल होमी का आरत प्रियात प्रिया